शेर आया, शेर आया। ये कहानी एक छोटे लड़के की है, जिसका नाम है गोपी। वो अपने वालिद के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गोपी और उसके वालिद दोनों ही ग्वाले थे। वो गायों को चराकर पीरोजी रोटी कमाते, पर गोपी एक बहुत ही शरारती लड़का था। हर दिन उसे एक नई शरारत सूझती। आज मै आज मैं किसी मुर्गा बनाऊं? सोच गोपी सोच। मुझे इतनी बोरियत हो रही है। मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। मैं बस आज का दिन यूं ही गुजरने नहीं दे सकता। तभी गोपी के वालिद उससे मिलने के लिए आए। वो कुछ असमंजस में थे। गोपी बेटा, क्या बात है? क्या हुआ? ओ कुछ नहीं अब्बा। Uh, मैं सोच रहा था कि अब मैं कौन सा काम करूं? अच्छा गोपी एक काम करो। आज मेरी तबियत नासहस है। तुम जंगल के करीब के मैदान में गायों को चराने क्यों नहीं ले जाते? इतना काम करो। यकीनन अब्बा, उन्हें ले जाता हूं। और हां, तुम्हें उनका सख्ती से पहरा देना होगा, वरना शेर आकर हमारी सारी गाय गायों को चराने का वक्त हो गया है। हालांकि गोपी बहुत शरारती था। उसने कभी भी किसी काम के लिए अपने वालिद को इनकार नहीं किया। अपने वालिद की हिदायतों के मुताबिक गोपी ने गायों को खोला और उन्हें बाहर ले गया जंगल के नजदीक चराने के लिए। उसके एक हाथ में लकड़ी की गुलेल थी और दूसरे म जल्दी ही गोपी अपनी सभी गायों को लेकर जंगल के नजदीक के मैदान में पहुंच गया। उसने बिल्कुल बीच बीच एक बहुत बड़ा दरख्त देखा। गोपी अहतियात बरतते हुए दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त पर बैठ गया। वह अपने गुलेल इस्तेमाल करने लगा ज़मीन पर पत्थर मारने को, पर जल्दी ही वो उससे उप ग बचाओ, देखो शेर आ गया, वो मेरी सारी गायें खा जाएगा, जल्दी आओ बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है बचाओ, बचाओ मुझे, शेर आया, शेर आया, बचाओ। जैसे ही गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी, वो बहुत सख्ती में आ गए और खौफ खौफजदा हो गए। जरा सब लोग सुनिए, कोपी की जान खतरे में है, शेर उसे मार डालेगा, ह हाँ चल। चलो चलो चलो चलो चलो जाकर उसे बचाते हैं चलो चलते चलो, चलो, चल। चलो हर कोई जंगल की तरफ भागा गया जो भी उनके हाथ आया उन्होंने उठा लिया हथियार बनाकर शेर पर हमला करने के लिए मैशकुल गांव वाले अपना काम का छोड़कर भागे गोपी की जान बचाने के लिए और जब वो वहां पहुंचे गोपी शेर कहां ह फिक्र मत करो गोपी अब हम आ गए हैं तुम दरक से नीचे मत उतरना हमें बताओ शेर कहां है बताओ शेर कहां है कहां है, कहा है वो नामुराद कहां है <laughs> अरे कौन सा शेर यहां तो कोई शेर नहीं है <laughs> तो फिर चीक पुकार क्यों कर रहे थे हैं तो क्या तुम मजाक कर रहे थे गोपी ये कैसी शरारत है? ऐसी शरारत कभी मत करना गोपी, तुम्हें ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, एक दिन तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हम अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं, पता है? अब बहुत हो गया गोपी, तुम्हारी शरारतें अब हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर रही हैं, इसे बंद होना चाहिए, ह <laughs> सभी गांव वाले नाराज होकर अपने काम पर लौट गए पर गोपी खुद से बहुत खुश था <laughs> आज तो मेरा दिन कामयाब हो गया बिचारे गांव वाले इतने खौफजदा लग रहे थे <laughs> दिन गुजर गया और गोपी घर वापस आया अपनी सब गायों को लेकर अगले दिन वो फिर से अपनी गाय चराने गया और आज भी उसने वही चाल चलने की सोची। बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे। शेर आ गया है। मेरी गाँवों को खा जाएगा। मुझे खा जाएगा। बचाओ कोई है? एक बार फिर गांववालों ने जंगल से गोपी की चीख पुकार सुनी। वो जो उसके इस मजाक के बारे में नहीं जानते थे, वो फिक्रमंद हो गए और वो सब जंगल की तरफ भाग गोपी की जान खतरे में है, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। ओह हाँ, बेचारा बच्चा, वो अकेले शेर का मुकाबला कैसे करेगा? हमें इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। हाँ चलो चले। उम्मीद है वो ठीक हा, ठाक हाँ चलो चले। एक बार फिर गोपी की मासूमियत का शिकार होकर गांव वाले उसकी मदद के लिए पहु तो कोई शेर नहीं तुम इतने चीख क्यों रहे थे अरे यहां तो कोई शेर नहीं तुम क्यों इतना चीख रहे थे मैंने कब कहा कि यहां शेर है <laughs> ये तुम्हें क्या हो क्या है तुम्हें ये बंद करना होगा तुम कब बड़े होगे ये अच्छी बात नहीं है तुम्हें शायद कोई काम नहीं है पर हमें है तुम्हारे को क्यों तंग करते हो गोपी ये सही नहीं बंद करो। एक दिन तुम्हें शरारत की कीमत चुकानी पड़ेगी। की। हम तुम्हारे लिए भागे आते हैं और तुम ये सिला देते हो। हम फिर कभी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। चलो। हाँ हाँ चलो चलो। हम नहीं आएंगे। अरे तुम सब वापस क्यों जा रहे हो? अब मैं शेर से क्या कहूँगा? <laughs> गांव वालों ने गोपी को हंसते � अब ये गोपी के लिए रोज मर्रा का काम हो गया था। वो मैदान में आता और मदद के लिए चीख पुकार करता। अब गांव वाले उसकी चाल अच्छी तरह समझ गए थे। और फिर भी वो उसकी मदद के लिए दौड़े आते। पर एक दिन गोपी की तकदीर काम नहीं आई। जब वो अपनी गायों को चराने के लिए गया, तो वहाँ एक शेर आया। एक नहीं बहुत से शेर गोपी मदद के लिए चिलाया। बचाओ, बचाओ, शेर आगे हैं, कई शेर आगे हैं, बचाओ। पर इस बार उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया। किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी। गोपी वहां बैठा रहा और मदद के गुहार लगाता रहा। इस बार मैं सच कह रहा हूं, कोई यकीन करो, आजाद। तो अब उसका रोजमराह का काम हो गया है। उसकी चीफ फुकार हमेशा छलावा होती है। अब हम नहीं जाएंगे। हां हां बिल्कुल सही कहा। हमेशा कोई नहीं जाएगा ही जाएंगे। हर बार वो झूठी कहता है। हां हां सही कह रहे हैं। वो फिर से शरारत कर रहा है। बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलो साथियों हम अपना काम करें। गो गोपी वहां पे बस बैठा रहा और वो रोता रहा रोता रहा उसने अपनी सभी गाएं गवा दीं जल्द ही खबर गोपी के वालिद तक पहुँची वो फिक्रमंद हो गए और जंगल की ओर भागे ये तुमने क्या किया गोपी पता है ना یہ گائے ہی تو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھی اور اب وہ بھی چلی گئی اب ہم کیسے کمائیں گے اور کیا کھائیں گے ہم میں نے ہمیشہ تمہاری شرارتوں کو نظرانداز انداز کیا پر اب تو اب تو حد ہو گئی ہے گوپی اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں تم ہی بتاؤ میں کیا کروں تمہارے ساتھ محربانی کر کے مجھے ماف کرتے ہیں افا میرے یک بہت بڑی خدا کی ہے مجھے मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और इसी तरह गोपी ने अपनी शरारत की कीमत चुकाई। क्या तुम मानते हो कि उसने जो किया वो गलत है? हाँ। तुम मुझे बताओ। इस किस्से से हमने क्या सीखा? ये कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर मर्तबा जब हम झूठ बोलते हैं, हम कुछ खो देते हैं। सही। हर मर्तबा जब हम झूठ बोलते हैं, तो हम किसी ना किसी का भरोसा खो देते हैं। वो एक दफा तो हमारे झूठ पर यकीन कर लेंगे, पर हमेशा नहीं। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखो कि हमें सच ही बोलना चाहिए।